ये पुस्तक बंद करो लेखो में सूत्र कहता न लिंगी और ले परस नदय लिंग सिंचा आत्मा पदेशु क्या लिखा लिंग सिचा आत्मा पदेशु लिंग सिंचोर आत्मा पदेशु लिंग सिंचोर आत्मा ने पदेशु कितने सूत्र बा हाँ क्या करता है लिखो हाँ जितना दे तो नहीं आता है तो कोई बात नहीं समय नष्ट करना जरूरत नहीं हाँ बात नहीं करना हाँ पुस्तक तो नहीं खोलना ले लो जितने हो दे ले ज़्यादा देर करना नहीं ले ला और इतने देर से तो नहीं जिसको जितना आता है लिखने समय हो गया लिखने का नहीं तो कोई बात नहीं पाठ चलाएंगे सूत्र होता है ना लिंग आत्मने पदेशु क्या करता है एक पद अल झलादिलिंग झलादि किसने लिखा किसने हौलाद लिखा नहीं हौलाद झलादिंग होता है और सिपरे पद क्या करता है सिपरे पदेशु आपने लेकर दिखाया कुछ अच्छा रहो विकल्प से दी तो करता है शिचि चा परम दिस क्या करता है वृत्तवास ब्री, उत्तर से जो दीर्घ होता है परेश्रम तो शिच पर रहते दीर्घ नहीं हो किसने लिखा दीर्घ हो करके अकीत करता है किसने लिखा और न लिंगी और निषेध करता है जो वृत्तवासी दीर्घ होता है उसका निषेध करता है और लिंग शिचा लिंग शिचो और आत्मनिर्भर विकल्प से करता है किस धातु किसी को किसको लिंक देन देन और से ब्रीम ब्रीम और विध्वंस पर हाँ ग्रहिटी दीर्घ क्या करता है जेस को पूछो रुको है क्या करते हो बोलो जैसे सुनाई पड़े एक साथ बोलो तीन बार पूछे बता देर देख दे क्या बोलो दीर्घ हो करता है दीर्घ करता है तो हरी चौधर को दीर्घ क्यों नहीं हुआ दीर्घ करता है सिद्धेश्वर ऋषि में एक आरोप दीर्घ हुआ आ, क्यों दीर्घ नहीं किया दीर्घ कर देगा जहाँ मिले सो दीर्घ कर देगा हाँ एकाच और ग्रह दत्त हिठ को दीर्घ होगा न तो लिटी किसको किस पर कैसा करना कार्य दीर्घ करता है हर्ष करता है ऐसा नहीं आगे देखो अतः चोरादय चूर स्तर क्या चोरी करना सत्याप पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो नीचे हाँ ये चुरा चुरा से धातु ले चूर्ण तक जितने है सब प्रातिपदिक है सत्याप पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण एभ्यो नीच से आव नीच होता है स्वार्थ में चूर्णातेभ्य इनसे नीच प्राप्त है के आगे आएगा वार्तिक प्रातिपदिका धातुअर्थ है बहुल मिष्ठवच से नीच प्रत्यय होकर के धातु बन जाएगा आगे आएगा उससे इतव सिद्ध है फिर यदि आगे भारतीय आवश्यक है अन्य किसी भी शब्द से घट शब्द से भी नीचे होकर के धातु बन जाएगा तो यहाँ फिर क्यों ग्रहण किया ग्रहण प्रपंचार्थ ग्रंथ विस्तार के लिए यहाँ रख दिया चूरादि व्यस्त तो स्वार्थ चुरादि गण से गण में पठित धातु दा, से नीच प्रत्यय होगा स्वार्थ में चूर धातु का जो अर्थ है नीच का अन्य भी वही अर्थ होगा चूर चूर में अकार इत संज्ञा की चूर अगर नीच नीच के सूत्र से हुआ के चकार हलंतम नकार चुट्टी संज्ञा क्या बोतेगा ई चूर अग्र ई ई की सार्वधातु संज्ञा अर्धातु को कि सूत्र पर है तो चूर के उकार गुण हो जाएगा पुगंत लघुपद से लघुपद है लघुपद कौन है लघुपत चोर है चोर लघ् उपधा यश स लघुपध लघुपध है कौन चोर उसके किसको गुण होगा इी को उपधा में को गुण हो गया चोर अगर ई चोरी बन जाएगा क्या बने गया अच्छा पहले धातु संज्ञा चोर स्त्य इसकी धातु संज्ञा किस सूत्र से हैं क्या उड़ादे भूवादेव धातु किसकी धातु संज्ञा चोर की औद की धातु संख्या कि सूत्र ग्रौधा, से भूवादे धातु ग्रह धातु कालाया था उसकी धातु संज्ञा किस सूत्र से भूवा दिया किरा भूवा दे में पूरा दस गण जितने आगे सबके आदि में भू हुए अभी चोरी बनी गया चोरी क्या बनी गया उसकी भूभाध धातु से धातु संज्ञा होगी नहीं Jadi, तो उसकी धातु संज्ञा करने के लिए सूत्र पहला आया सनाद्यंता धातु सनाद्यंता धातु सनाद्यंता का क्या अर्थ है सनादि अंत में हो तो सनादि अंत में चुरादि में सनादि अंत में है सनादि कौन बोलो धातु संज्ञा होने पर आगे तिप सह पाएगा तिप सब आदि सब गुण चोरी के गुण हो जाएगा सार्वजनिक तो गुण अयादेश क्यारो बनेगा चोरयती चोरयति चोरयतः चोरयंती चोर उत्तम पुरुष में ये नीच जैसे सरित कर्तृभिप्राय क्रियापले इस प्रकार ये नीच्चा पदम आत्मनिपद कर्त्यामी क्रियापले देखो स्वरित तो सूत्र निकालो स्वरित तो करते नहीं हाँ इसके एक छोड़ का एक तीन चौतर में आ गया तो क्रियापला कर्तग्ञामी हो तो आत्मने पद होगा अन्यतर परसम पद होगा तो चोरी धातु से त तो आएगा सप होगा आत में सप होगा हैं किस से गुना होगा पुगंत लोघ से पुगंतलो से गुना होगा हाँ सार्वधार धातु से गुण होगा पहले चोरी बन गया है चोरी के आगे सप आने के बाद पुगंत लोक से गुना हो जाए ना नहीं किस आ, यादेश हो गया चोराएते। चोराएते, चोरे थे, चोरे थे। थे चोर चोरते बोलो चोर चोर आते किसने बोला चोर चोर चोर आगे चोरते मध्यम पर सिद्धि वजन क्या बना चो रो बोलते हो चो रो बोलते है ना रो ना रो बोलो फिर बोलो चोरा नहीं चोरा क्या बोलना चोरा सुर से बोलो चोर ये पहल नहीं चोरा ये, चोरा ये, थे। ये, थे। ये थे चोर हो गया फिर <सवारी थे> चोर बोलते हो क्या बोलो चोरा याते दूसरा चोरा ये थे बोलो जोरा जोरा ये थे। चोरा ये थे। है? क्या है चोरा चोरा चोरा रो किसमें एक में किसमें रो है, है? है रो है क्या बोलेंगे चोरा यते चोरा, चोरा ये थे हाँ रो नहीं बोलना आत्निपद चोर ये उत्तम पुरुष क्या बनेगा चोर ये हाँ लीट लकार में लीट लकार में आम हो जाएगा किस सूत्र से अने काच हो गया चोरी अने काच आम हो जाएगा तो चोरायाम आस चोरयाम बभुई बनेगा चोरायाम क्री बनेगा तो क्या बनेगा आम प्रत्यवत क्रियन प्रयोग से तो आत्मनिपद होगा और पर होगा चोरेआम चकार चोरेआम चक्रे तो चोरा ज्यादा प्रयोग होता है करके दे दिया लूट लकार है, है चोरी तास, तास होगा ईट होगा गुण आयादेश क्या बनेगा चोर चोर चोरईता मध्यम पुरुष बोलो पर पहले बोलो चोरई ताशी हाँ हर घो उत्तमपुर से बोलो आत है नहीं ठीक से बोलो चो रह आओ बोलो जो, जो रो, <laughs> रो बोलते हो आप हेलो नहीं चो रो आप सुनाओ सब चो रो बोलते हो चो रो नहीं क्या बोलना है चो रहो चोर इता है क्या है चोर नहीं चोरा। चोरा। आगे। चोर हे था। रे रा क्या राम में रान करो था था। हाँ लूट लकार लिट में क्या बनेगा चोर ई सती पद में हाँ लोट में क्या होगा चोरय तो चोरयता चोरय मध्यम पुष्प में आत्न पद में चोरयता लंग में अचो अचो रचोतायन आगे अतनपद में अचो अचो अचो अचो अचो अचो अचो अचो अचो र क्या बनाना ठीक है चोर ये था बिद्री में चोर उत्तम पुरुष में चोर ये क्या आगे वही चोर चोर ये वो आतपद में मध्यम पुरुष में आसली में चोरी धातु है चोरी अग्रिया नीच का लोप करने के स्रोत्र है नेरिटी क्या सूत्र ने चोर यात्र क्या बनेगा बोलो है में चोरी धातु इट हो जाएगा अनेक धातु होने से सबसे होता है एकाच उपदेश अनुता चोरई शिष्ट इट होगा गुण अयादेश क्या बनेगा चोरई शिष्ट बोलो कार में धातु नीचे होने से नीश्री क्या सूत्र को चंग होगा नीच के चोर नी चोरी अगर चंग नौ चंगी उपधाया रस्व उपथा को रस्व हो जाएगा नीच का भी लोप हो जाता है कि सूत्र से निरंट्री उपथा का लोप उपथा को रो क्या रहेगा <imitra -advata -tru> चूर अटैकमा के सूत्र से लुंग लांग अ चूर नी का लोप हो गया अगर ती का इतर से तो द्वितो का नीका सूत्र क्या है चंगी चंगी से दी से किसको दीता होगा चूर अभ्यास पूरा अभ्यास हलायसे से क्या रहेगा चूर और सन बघुनी चंग पर नाग लोपे सूत्र है क्या सूत्र हाँ सूत्र लगेगा दीर्घो लघु लग जाएगा सनबत होने से क्या होगा दीर्घो लघु सनबत होने से ही दीर्घ होता है चू के को दीर्घ हो जाएगा अचू चुरथ क्या मानेगा अचू चुरत आगे बोलो अचू चुरत आम अचू था क्या वर्ष बोलो रुका सुरच अचू चुरथ क्या बनेगा लिंग लकार में क्या बनेगा अचुर क्या बनेगा मध्यम पुरुष बोलो आत्म पद बोलो उत्तम पुरुष में प्रथम पुष बोल आप ठीक से बोल अचो आचो रो बोल तो हाँ अचो रही क्या बोलना अच्छो हाँ बोलते हाँ समय ध्यान दो रो बोलते हैं रो बोलते हो क्या बोलना अच्छो हाँ लिंग लकार हो गया आगे कथ वाक्य प्रबंधे कथन करने में कथ अदंत धातु नीच के सूत्र से होगा सत्यापा चुरादि में नीच होगा कथक क्या अगर नीच कथ के अकार की, की सूत्र से हाँ ई संज्ञा नहीं होती प्रथम तो में आकार संज्ञा है नहीं, नहीं। अदंत है कथा धातु अदंत नीचे होने के बाद अकार का लोप करने के सूत्र अतुलोप अतुलोप क्या करता है किसके मालूम है लिखकर दिखाओ तो क्या करता है तेरे से नहीं चलेगा इसे घटाकर तो में रहने पर नहीं। अर्थ <laughs> समय नहीं आएगा ठीक वृत्ति मालूम है तो देखो नहीं वृत्ति याद करने से ये ठीक अर्थ होगा कारण इसमें है अर्ध धातु को उपदेश यदंतम त्याप स्यादे न नहीं स्यात है सियाद अर्ध धातु की न नहीं।, नहीं? नहीं अच्छा लोप अर्ध लोप अर्ध धातु के देखो पुस्तक देखो अर्ध धातु को उपदे सत नहीं हाँ चलो अर्ध धातु को उपद से यद अदंतम तस्यात लोप अर्ध धातु के अभी इसको घटाना इसमें कहाँ आया था मालूम है गुप्त धातु में गुप्प धातु से आया हुआ गोपाया अगर आम हुआ गोपाया के अगर आम हुआ था वहाँ आग के अकार का लोप हुआ था अर्धात्वक उपदेशे को तस्थोप आर्धात्व के अर्धधात्कोपदेशत् कौन है? कौन है? हम्म, कौन आर्ध्यात्क आय या आर्ध्यात्पदेश उपदेश में जो अदंत हो उपदेश कौन है अदंत कौन नहीं अंग अंग अंगना अंग नहीं यदत अदंत कौनी गोपाए आर्ध्यात्पदेशे यदत के आर्धातुकी के आम आये भी आर्ध धातु के है किन्तु उसको नहीं लेना आर्धात्व उपदेश में जो अदंत कहें तो आय आर्धातु उपदेश है वो अदंत है ऐसा नहीं आर्ध धातु उपदेश करते समय जो अदंत है गोपाय उसके अकार का लोप होगा आर्ध धातु के आर्धातु का आम आने पर हो गोपाए अदंत है उसका अवकार का लोप हो इतने कौन से हो जाए फिर आर्ध धातु के क्यों कहा गया और एक आर्धात्व कहना क्या जोड़ते आर्ध्यात् उपदेश करते समय जो अदंत है उसका आकार लोप हो जाए फिर आर्धात्व की आर्धातु तो परम है ही आगे आर्धात्व को जब आएगा अदंत के आकार का लोप होगा तो आगे तो आर्धात्व को है ही फिर आर्ध धातु के कौन से पुनवत्ति नहीं होती आगे आर्धात्व को आते समय जो अदंत है उस आकार का लोप होगा परमय आर्धातु को हो तो, तो पर आर्धातु तो है ही दोबारा कहने का क्या प्रयोजन मालूम है ये सूत्र पहला आया था अच्छा परस्मिन पूरा विधि आया था ना नहीं आया था पहला आया था ना हाँ ये पर विधो करने के लिए परनिमितक विधि अच्छा परस्मिन पूरा विधो पर निनिमितक जो अजादेश स्थानीय होगा परनिमितक मनाने के लिए धातु के कहा पर में धातु को हो तो ये परनिमितक मनाने के लिए दोबारा कहा तो अल्लुप हो गया अभी देखो सूत्र लग जाएगा अल्लुप के सूत्र से लोप होने के बाद सूत्र लग जाएगा अभी लोप किसका हुआ कथ में अकार का लोप हो गया यहाँ आधा तो उपदेश है यद उपदेश कौन है ई आधात् उपदेश ई है वो अदंत कौन है कथ आधा तो ई है वो गोपाया में घटाते समय क्या कर देते हैं आधा तु है आय आय उपदेश काल में अदंत है उसके अकार का लोप हो जाएगा परम अर्ध आधा तु है नहीं आधा उपदेश आम और गोपाया अदंत है उसके आकार का लोप होता है यहाँ आर्ध्यात् तो उपदेश हो गया नीचे नीचे उसके उपदेश काल में जो अदंत कौन है कथ उसके आकार का लोप होगा परे में परम आर्ध्यात्व हो तो परे परम आर्ध्यात्व तो कौन है नीचे लोपन से अकार लोप हो तो गया अभी जो ई लोप हुआ हो, लोप होने का तो कथ हलंत हो गया उपधा में क्या है अत तो उपधा से वृद्धि प्राप्त है प्राप्त ना नहीं <coughs> से ये इसके सेकिल अच पर पूर्व विधौध्यर्थ पर जाशनी सै स्थूताच पूर्वतत्न दिष्ट विधौ कर्तव्य ये अल विधि स्थानीब आदेशों अन्य दो सूत्र में स्थानीवत नहीं होता है ये अलग सूत्र बनाया ये अल होने पर भी स्थानीवत हो जाएगा कथ में अ का लोप हुआ अभी उपधा में अ है कथ कथ का अ उसको वृद्धि करना पर में ई है ये न नहीं किंतु तो बीच में कथ में जो अ है वो स्थानीव हो जाएगा तो का होगा यदि पर निमित्त हो पर पर परम निमित्तम यश्य पर निमित्त मान कर के अलोप हुआ क्या पर कौन है निमित्त हुआ अर्ध धातु को पर कौन है अर्ध धातु के नीचे अर्ध धातु को पर में रहते लोप हुआ लोप किसका स्थान में आदेश हुआ किसका लोप हुआ अका अके आग स्थान में जो आदेश हुआ वो अजादेश अच आदेश अजादेश अ के स्थान पर आदेश हुआ क्या आदेश हुआ लोप अजादेश क्या है लोप अजादेश है आज के स्थान होने से अजादेश है पर निमित्त का हो गया थ में अकार का लोप वो स्थानीभत हो जाएगा कब हो जाएगा स्थानी भूता अचह स्थानी भूत कौन है कौन सा क्या थ में जो स्थानी भूतात् अचह के पूर्वत्व दृष्टस् पूर्वत्व न दृष्ट है क में उसके पूर्वत्व है ना नहीं अव्य नहीं व्यवहित किन्तु पूर्व है ना नहीं कथ के अकार से पूर्वत्व दृष्ट है ना नहीं कह क्या अर्व क्या है कथ के अकार के पूर्वत्व न दृष्ट है नहीं? का का? नहीं नहीं? क्या हाँ नहीं हाँ या नहीं कह का है नहीं पूरा नहीं क्या बोलो हाँ नहीं बोलो तो हा या नहीं बोलो कथ में थ में कथा उच्चारण करो कथा में जो अकार उच्चारण किया अकार क के अकार को पूर्वोत्व ने देखा था न नहीं उसे पूर्वोत्व दृष्ट था न नहीं पहले क उच्चारण हुआ आगे थ उच्चारण हुआ था, था। तो कथ अ उसके पूर्वोत्व उच्चारण हुआ था क का हुआ था पुरात्व दृष्ट कौन हुआ क का, का? तस्विध कर्तव्य उसका विधान करना है अ को वृद्धि करना है कथ में अ को वृद्धि करना किस से था था है किस से अतभुदा वृद्धि से स्थानीभूत हो चे थ का आकार उससे पूर्वोत्वृष्ट हो गया क का आकार बीच में थकार है व्यवधान किंतु पूर्व है ना नहीं ये पांच है एक दो तीन चार पाँच इसके पहले ये है ना बाद में इसके पहले ये है इसके पूर्व है ये बीच में व्यवधान होने पर पूर्व है कथम आकार के पूर्वोत्तरी दृष्टि हो गया क का आकार उसको वृद्धि करने के लिए जो जाएंगे उस अजादेश स्थानीवत हो जाएगा स्थानीय mm -hmm. वतवन से क्या होगा उपधा यथ में अस्थानीवत हो गया तो उपधा में रहेगा? अरेगा से वृद्धि नहीं होगी इति स्थानी पुरोत्न दृष्टिकोण है क का अकार उसके विधो करते उसके में वृद्धि करने के लिए स्थानीव हो गया ये स्थानीय नो उपधा वृद्धि स्थानी से उपदा वृद्धि के सूत्र से अतध्या नहीं होगी तो कथित नीच तिप सब कथयती गुण गुण होगा कि सूत्र से अयाधेश की सूत्र से क्यारू बनेगा कथयती आत्मनपद में आत्मनिपद किसूत्र से होगा निश्चय कथयते कथयति कथयती लिट में क्या बनेगा कथयामास आस कथयाम बभूव कथयान चकार कथयांचक्र भी हो जाएगा लूट में क्या मानेगा कथई तासी कथित और से लिट में कथय स्य लूट में कथयतु कथयता कथयता आत्मपद में कथयताम उत्तम उत्तम पुरुष में कथय कथया वही पर्शनपद में आत्न उत्तम पुरुष में क्या मानेगा कथया हो जाएगा कथयानी इनत्व नहीं होगा ह लंग लकार में क्या बनेगा अकथयत आतन पद में उत्तम पुरुष में क्या बनेगा अक आतन पद में अकथ मध्यम पुरुष बोले पर्स पद अकथय अकथयत विदरे में क्या बनेगा कथये तो कथये में यम तो क्या मान में पुरस्म था आस माना नीचे क्या मानिका कथ्या कथ कथ कथ्यास। आत्न बोद में कथईिष्ट बोलो रुक रुक क्या मैंने ना कथई हाँ बोलो हाँ लूंग लकार में कथित धातु है धातु संज्ञा के सूत्र से सन्ना देता कथित धातु है, है। नीचे प्रत्योहन से चिल्ली को चांग होगा कि सूत्र से नी सी दृ हाँ चांग होने के बाद चंगी से द्वित हो जाएगा अभ्यास में आ जाएगा कथ हलाय से चौन से अभ्यास में आ रहेगा च कथ नीच का लोप कि सूत्र से निरानिति निटी अचकथत क्या मानेगा अब यहाँ सन बघुनी चंग पर नग लोपे सूत्र से सनबत तो हो तो संतः दीर्घ लघु लगेगा किंतु सन बघुनी चंग पर लोपे नऊ अग्लोपे असति नी पर रहते अक का लोप हुआ तो नहीं लगेगा नऊ नी पर क नी के निमित्त अक का लोप नहीं हो तो सनबत सूत्र लगेगा क्या सूत्र बोलो सन बघुनी चंग परोपे अग्लोपे नौ अग्लोपे असति वृत्ति में दिया नऊ अग्लोपे असति देखो कथा के आगे नीच जब आया नीच को निमित्त मान करके अका लोप हुआ कि सूत्र से ही अतोलोप हो नीच को निमित मान करके कथ के अकार का, का लोप हुआ निर्री अत्व लोप में अक में आएगा आ। नी को निमित्त मानकर करे अकलोप हुआ निमित्त का अकलोप अग है अग्लोप है तो संबल होने लगेगा सनबत नहीं होगा तो कह के अकार को, क्या को संयत से इित्व नहीं होगा दीर्घो लघु भी नहीं लगेगा देखो तो पुस्तक में दे दिया अग्लोपित्व दीर्घ सनबत् भावो न दीर्घ कि सूत्र से प्राप्त था असनबत् किस सूत्र से हाँ इसलिए अचक कथक बन गया क्या बने गया अच्छा कथक आत्मनिपद में क्या गया अच्छा आत्मनिपद बोलो अच्छा पर्स में क्या मानना है मध्यम पर्सी में अच्छा अच्छा कथक बोलो है अच्छा कथक तो कथ क्या अच्छा कथक अच कथत हाँ क्या बनेगा अच्छा अकथय आतन पद में कथ्यत उत्तम पुरुष में से परम बता मध्यम पुरुष में हाँ आगे गण संख्या ने संख्या गिनती करने अर्थ में गणना गण में गण में अदंत है नीचे आने के बाद अकार का लोप होगा किस सूत्र से अतुलप गण इस उपधा बुद्धि नहीं हुई क्यों बुद्धि नहीं हुई तानी ब तो हो गया अचपरशिम अच्छा गणनी की धातु संज्ञा किस सूत्र से तीप सब गणयती अतुनपद में गणयते गणये ते लेट में गणया मास गणया चकार गणया बहु बजेगा लूट में गणयतासी गणयितास्त अतुनपद में गणयता से लेट में गणस्य आतनपद में लोट लकार में गणय तो गणयता आतन पद में गणयताम महे महे दो मात्रा और लौंग में क्या माने गया अगणयत आत में मध्यम पुरुष बोलो अगण बिदयत आत में गणये तनये या गाना मध्यम गा क्या मैंने उत्तम पुरुष बोला क्या मानेगा गणय हाँ विदिन्ह हो गया आशिल में क्या मानेगा गणिया गणियासु गणियापद में गणयी शिष्ट बोलो रहा है में चंग पर है? नहीं। नहीं। लिए भी हुआ तो भाव होगा विशेष गणयतेर अभ्यास चंग परे नौ चादत अभ्यास को ई हो जाएगा गण नीच चंग दित हो गया अभ्यास में कुहस्लाइसेशन पर ज रहेगा अ ज गण अत तकार अभ्यास में ज के अकार को ई हो जाएगा अजी गणत एक रूप बनेगा और अ रहेगा तो अज गणत ई दीर्घ के सूत्र से हुआ दीर्घ लोग लगा सन्न लगा क्यों नहीं लगा तो नहीं हुआ तो किस सूत्र से होना था सनबत तो क्यों नहीं हुआ अग्लोपी अग में कौन किसका लोप हुआ गण में अकार अक में आता है किस सूत्र से लोप हुआ अतोलोप अजी गणत बनेगा में क्या बनेगा अजी गणत बोलो अजी तो गणेता हाँ, जब ई तो नहीं होगा क्या बनेगा गणत आतन पद में पर बोलो अजगण <गनतउ> हाँ जो ई हुआ दीर्घ उसका परसम पद बनेगा आतन पद में दोनों में और रहेगा तो दोने में तो कितने में बनेगा रूप प्रथम पुरुष एक में क्या गनात। गनात। गनात। तो क्या बनेगा अजगणत पहले अजी अजीगणत अजगणत और अजी अजीगणत अजय ध्व मध्यम पुरुष क्या बनेगा अजी अजिगणत अजगणत और अजिगण धम अजय धम उत्तम पुरुष एक वन क्या बनेगा अजी गणम और अजय गणम आगे अजय और क्या बनेगा अगण श्यत और आतन पद में अगण श्यत मध्यम पुरुष में क्या बनेगा आतन में अनश्य पर्श उत्तम पुर क्या मानेगा श्यम भिसर्गे श्या सवकांग चुरादेय ओं ने वसाने